कर्मांबद उपासना है उदगित उपासना शाम के अवयव उदगित उद्गित के अवयव है ओंकार उस ओंकार को उदगित शब्द से कहा गया वो उपास्य है यद्यपि ये कर्म अंग संबद्ध उपासना है संबंध तथापि पृथक इसका फल है इसमें गुण विधान करने के लिए रसम गुण विधान करने के लिए आया भूता नाम पृथ्वी रस इत्यादि यदर्थम पृथ्वी आदि पृथ्वी को रस का भूतों का पृथ्वी का जल आदि से कहा गया जिसके लिए कहा गया तद इधानीम दर्शयती तो प्रयोजन अभी देखाते है एवं सैष उगितख्य ओंकार भूतादीनारोनाशयन रसो रसतम सैषा रसतम परमो यदुदी शब्द मंत्रे सषरसा रसतम परम पराध्यो अष्टमो यदुदी रसा नाम रसतम परम ही परमात्मा का प्रतीक उसको परम कहा जाता है परार्ध्य परसम परार्धम परार्धम अर्ति लब्धुम योग्य होती थी परार्ध्य परमात्मा के स्थान को प्राप्त करने के लिए योग्य होता है ओंकार अष्टमो यह दुदीत है ये रसो में अष्टम रस यह यजुदगी ओंकारगी ओंकार भूतादीस रसो रसतम ठीक है मैं रसतम गुणक ओंकार उपाथ विशेषाभ्या महीकर गुणकम गुणो यस्य तद् इसी गुणसे उसका चिंतन करना है उपास्य उपासना तो के लिए विशेषण विशेषणाभ्याम करो थे ओंकार ओंकार की स्तुति करते दो विशेषण देकर के एक विशेषण परम और एक पर वही करती थी परम परमात्मन प्रतीकवात जैसे भाष्य में परम आया जैसे मंत्र में भी दस के आगे परम पाठ चाहिए परमहे क्योंकि परमात्मा का प्रतीक है आगे परार्ध्य एक विशेषण है परार्ध्य अर्धं स्थानम अर्ध श हो गया स्थानम पर और अर्ध में कर्म धार करना परार्धम् परार्ध होने के बाद उसके बाद उत्कृष्ट स्थान उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने के लिए योग्य होता है तदर्हत से यत हो जाएगा तो, तो परार्ध्य परमात्मा स्थानार्ह परमात्मा स्थान के लिए योग्य है ओंकार उसका अभिप्राय परमात्मा व्यत्तीय परमात्मा उपास्य होने से परमात्मा स्थान के योग्य हुआ ओंकार टीका में तमत्मा स्थान योग्य समर्थ है परार्ध्य कार्य हो गया परार्धम अर्ति पर स्थान को प्राप्त करने के लिए योग्य होता है परमात्मा तो के स्थान तो परमात्मा स्थान योग्य है ओंकार उसमें परमात्म स्थान योग्यत्व तो है उसके समर्थन करते है भाषा में परमात्म उपास्यवाद इसलिए परमात्म स्थान के लिए योग्य है यथा परमात्मा स्वरूपत्व अनुसंधियते थे परमात्मा का अनुसंधन किया जाता है स्वरूपत्व अहमस्वी ब्रह्म तथा अश्पि तदात्म अनुसंधे परमात्मा रूप से स्वरूपत्व ये भी ओंकार विष्णु बुद्धि आलम्बन प्रतिमा जैसे विष्णु की प्रतिमा है विष्णु बुद्धि का आलम्बन आश्रय है आश्रय के योग्य होते प्रतिमा इसी प्रकार अयमअप परमात्म बुद्धि आलंबन योग्य बहुत ही परमात्म बुद्धि का आलंबन के लिए योग्य होता है उनका ओंकार अर्थात तो ओंकार आलंबन में परमात्म बुद्धि की जाती है जैसे विष्णु प्रतिमा में विष्णु बुद्धि की जाती है बुद्धि आलंबन योग्य होती ओंकार शब्द लिपि नहीं बुद्धि से उसको चिंतन करना है उनका आलंबन में परमात्म बुद्धि करके ओंकारा पराचीनो रसो नस तमत्वस्फुटीकरण परिगणना सिद्धम अष्टम अनुदति भूतों का पृथ्वी रस पृथ्वी का जल रस इसे कहते कहते अंत में कहा गया उद्घित रस है ओंकार रस है ओंकार के आगे और नहीं, उंकार का कोई सार इसलिए ओंकार श्रेष्ठ हो गया तदय रसोत्तम स्फुटीकरणार्थम तदय ओंकार रसोत्तम गुण ओंकार में जो रसोत्तमत्व तो गुण है उसको स्पष्ट करने के लिए परिगणना तो परिगणना से सिद्धम अष्ट पहला है पृथ्वी रसभूतों का पृथ्वी जल औषधी पुरुष वाघ रिकम आगे उद्गित ये अष्टम वा गिनती करने पर पहला रस है भूतानाम पृथ्वी रस प्रथम पृथ्वी और अष्टम वा परिगणनात तो सिद्धम अष्टम तो ओंकार में अष्टमत्व सिद्ध है उसका अनुवाद करते भगवान भाष्यकार अष्टम ठीक है नवमत्ने कथम ओंकार से अष्टम प्रति ज्ञाए थे तत्र ऐसा भूतानां पृथ्वी भूतों को लेकर यदि गिनती करेंगे तो नवम हो जाएगा भूतानि आरभ्य नवमत्व प्रतीत होता है भूत पृथ्वी, जल औषधि पुरुष नवम हो जाता है। कहते वाघ राम कोस संख्या आदि रस क्योंकि भूत का रस पृथ्वी प्रथम रस है रस रूप से नहीं कहा गया इसलिए रसों की गिनती करेंगे तो पृथ्वी से आरंभ करना पृथ्वी आदि रस संख्या उद्गित होता है अष्टम सऐस मंत्र में रसा नाम उत्तम व्यक्ति कर्तम यदुद्गी मंत्र में है पराग जो अष्टमो यद यदुदगी मंत्र है में है इसकी व्याख्या करते भाष्य में यह यद उद्गित यदुद्गित यस्य उदित यदीत कर्मधार हो जाएगा जो उद्गी है पूर्ववत उद्गित शब्दों अवय करो नैतव्य पहले जे कहे था ओम तद अक्षरम उदगित शब्द का अर्थ उद्गित का अवय ओंकार इसी प्रकार यहां उदगित शब्द का अर्थ अवय कर अवय उद्गित अवय ओंकार इसी गुण से चिंतन करना है अथ गुणांतर विधान प्रश्न अवतारे द्रुतम विधान करने के लिए अन्य गुण विधान करने के लिए प्रश्न करते हुए अति का अनुवाद करते भगवान भाष्यकार वाच रिग्रस इत उतम व का रस रिख इसे कहा गया है ठीक है हैसाम उदित रस रस, इत उतम ये भी कहा गया है का राम शाम का रस है उदगित ये भी कहा गया है समझना जाति जिज्ञास पृछ आदि जाति को जानने की इच्छा करते हुए कथम उद्गी विमृष्ट विचार किया जाता है कथना कथमा रिख रिख सदस्तलिंग है इसलिए कतमा कतमा रिख गुण होकर आदि कतमारी कतमािक अगर रिख कतमर्क कथमा कतमर्क आगे कतमत कतमत शाम साम न पुन कतमत कतमत कथमत आगे उदगित पुलिंग से कथम कतम उदगत ये विमुष्टम भवती ये विचार किया जाता है बिप्सात्र प्रश्नेत जाति श्रद्धा दर्शय कथना कथना कथमा ये बिप्सा दू द्वारा बिप्सा व्यान संबद्ध इच्छा सबक संबंध करने के लिए गृह गृह रमणीय द्वार द्वारम ग देव देवम सिंचती सब देवता में सब शिवलिंग विचन करता है तो देवम देवम सिंचती दो बार कौन से व्याप्तम कार्त संब इच्छा दिपसा है कथना खतमा, कतमारी कथमत कथम शाम कौन कौन है कौन कौन क्या क्या है ये जो दो बार दिपसात्र किसलिए प्रश्न तप्त तो जाति ज्ञाने श्रद्धा अतिरिक्क दर्श प्रश्न में तप्त जाति ज्ञाने है श्रद्धा अतिरिक्क दर्शे तुम अतिरिक्त श्रद्धा है जाति के, के ज्ञान में जो प्रश्न जो करते हैं कौन सा कौन सा है, है। जाति के ज्ञान में अतिरिक्त श्रद्धा है उसको दिखाने के लिए विपसात्र तीन विप्सा है इतिहा वास आदर के लिए कौन कौन से से प्रश्न तय तो आक्षीपति तीन प्रश्न क्या गया कतमा कथम होकर किम तीन शब्द से वहनाम जाति परिप्रश्च डतमच होकर के करके कतम शब्द बनता है, इसके बहुनाम बहुनाम बहुनाम जाति जाति शब्दपंट स्कोराक्षेपयेक यदा मध्य जाते था भवती। तदा निर्धारण पिप्रश्न होती तस्वीर विकलमस प्रत्यश अनेकन्ना अनेक जाति विशिष्ट व्यक्तियों में यदा एक जाते निर्धारणा प्रश्न एक जाति का निश्चय करने के लिए प्रश्न होता है तब उसी विषय में होता है विकल्प सेहूना कठादीना मध्य कठ जाति कतम कठा इति दृश्य थे तथा अन्य सूत्राथ वह बहुनाम जाति परिप्रश्न डकमच भाष्य में है ये सूत्र का अर्थ तो का अनेक जातिविन्नाना अनेक जाति विशेष के बीच में एक जाति का निश्चय करने के लिए प्रश्न होगा तब तो उसी विषय में विकल्प से डमच होता है जिस प्रकार बहुनाम नाम कठा आदि नाम जाति बहुत है उनमें कठो जाति निर्णय करने के लिए कथम कठा कौन कौन कठो जाति वाले प्रश्न होता है इसी प्रकार अन्यत्र भी बहुत जाति विशिष्टों में एक जाति का निश्चय करने के लिए प्रश्न होता है नहनाम जाति पर प्रश्न दस मत में आया टीका में बहुनाम नाम निर्धारणे निर्धारण दस मत विद्या प्रकृत प्रश्नोत्तरे का अनुपति इतिहास आह सिद्धांत के तरफ से पूछा जाता है बहु नाम निर्धारण बहुना मध्य बहुत में एक जाति का निश्चय करने के लिए रस विधान किया गया तो भी प्रकृति में तीन प्रश्न में क्या आपत्ति है कानुपत्ति ऐसा शंका करने पर पूर्वी कहता है न ही एक जाति बहुत कम कथना कतम रिक में एक रिग जाति है रिक्त तो होगा रिग् जाति तो बहुत ही नहीं तो कथना कतमा कतमारीख कैसे प्रश्न हुआ अत्र ऋग जाति बहुत बहुत्व निकम ड प्रयोग ठीकाने अत अध्यापक अद्वैत व्यवहार भूमि रुक्ता अत्र ऋग जाति बहुत बहुत्व निकाच अध्यापक अद्वैत व्यवहार भूमि में जाति बहुत नहीं है एक ही ऋग जाति साम जाति अलग है तो ऋग जाति तो एक तो बहुत नहीं है तो फिर कथना कथनादिकतनो चाह रिग जाति ग्रहणम जो भाष्य में आया नहीं अत्र ऋग जाति बहुत प्रश्न करने का केवल ऋग जाति के लिए नहीं बिपसा तो तीन है तीनों के लिए प्रश्न है ऋग जाति बहुत नहीं है साम जाति भी बहुत नहीं है और उद्गित भी बहुत नहीं है तो यहाँ ऋग जाति ग्रहणम साम जाते उदगित जाते उपलक्षण उपलक्षण तद ग्राहक सती तद इतर ग्राहकत्व रिग जाति का ग्रहण होगा रिक्सा साम जाति उदगृत जाति दोनों का ग्रहण करने के लिए ऋग जाति ग्रहण उपलक्षण तब बहुत अभाव किम न सिद्धांत की तरफ से प्रश्न ऋग जाति साम जाति बहुत तो नहीं है बहुत तो नहीं होने पर भी हमारे क्या क्या हानि है हमारी क्या किम न क्या कट जाता है क्या छिन्न हो जाता है तत्र कथम डतनोज प्रयोग पूरापा डतनों से प्रयोग कैसे किया गया यदि भूय से स्यु तदाता मध्ये कथमाजाति कतमा साम जाति व कतमा वा उद्गित उदृत जाति विवक्षिता प्रश्न युजते पूर्विश्ता है ऋगा दूय से स्यु ऋग्जाति बहुते साम जाति बहुत उद्घित जाति बहुत होते तो यदि का यदि अधिक होते मध्ये कथमा ऋग जाति इन जाति में कौन से ऋग जाति कतमा साम जाति कथमा उद्गित जाति ये विवक्षित प्रश्न युक्त है न जाति बहुत्व जाति बहुत, जाती बहुत एक ही एक जाति जाति एक है प्रमाणा भाव आता कोई प्रमाण है रिग्त जाती बहुत में अध्यापक अभ्य परंपरा में रिग जाती सौ में एक रिग्त जाति रिक्त तो जाती कहेंगे बहुत तो नहीं तो अतो अनुपन्नम प्रश्नतम तीन प्रश्न जो किया गया वो तो प्रमाण होता है कथमा कथमा विशिष्ट प्रश्न सिद्धांति प्रश्नानुपत्ति से सिद्धांति जो पूर्व का प्रश्न अनुपपत्ति प्रश्न ठीक नहीं उसका दूषण करता है। दोशा हो। दोशा नहीं स दोष है जातु परिप्रश्नो जाति परिप्रश्न इतस्मिन विग्रहे जातु ऋग व्यक्ति नाम बहुत जातु जातो सत्या जाते हे परिप्रश्न नहीं बहु वह बहुनाम जाति परिप्रश् वाह बहुनाम तो ऐसे सूत्र में रहा आगे जाते परिप्रश्न यदि कहेंगे बहुत जाति संबंधी प्रश्न ये अर्थ होगा जातु परिप्रश्न करेंगे तो जातु सत्याम बहुनाम संधाने परिप्रश्न जाति एक होने पर भी जाति विशिष्ट व्यक्ति बहुत होने पर परिप्रश् लतमच ये सूत्र का अर्थ है ठीक है बहुनाम बहू नाम तत्व जातीविन्ना सन्नी वहूना से होगा गो बहू कर दिया तत्व तो बहुनाम बहूना सन्नी विशिष्ट व्यक्ति बहुत पर बहूना सन्निधानी जातेश्न में ष्टी सामसमी जाते सत्याश्न बहुत जाति विशिष्ट व्यक्तिपस्थित होने पर जातु सत्यम एक जाति होने पर व्यक्ति बहुत असंभव एक जाति होने पर भी जाति विशिष्ट व्यक्ति बहुत व्यक्ति तो बहुत संभव होने से तद अन्यतम निर्धारणार्थ विकल्पेना विकल्प एक जाति है जाति विशिष्ट बहुत व्यक्ति बहुत हुआ तद अन्यतम व्यक्ति में से एक अन्यतम निर्धारण निश्चय करने के लिए परिप्रश्न करने के लिए विकल्प नतमच सूत्रीकारादूनाश ये सूत्रकार जाते जाति एक, एक, एक तद्यक्ति व्यक्ति बहुते प्रतम तो तद्यक्त वाच रस इत्यादि विवक्षता वा का ऋक्रस कहा जो ऋक्रस है कौन से ऋग व्यक्ति वाह है रिक्त तो जाति वाले रिग आज ऋचा बहुत है तो कौन सी ऋचा को वाह आ गया है कथमा तद व्यक्ति वाच ऋग्रस इत्यादि विवजे था प्रश्न परिवशाना ये प्रश्न इस अर्थ में परिवसान हुआ प्रश्न का ये तात्पर्य है इसलिए प्रश्न त्रयम प्रामाणिक है प्रामिकांतिक होता है यद तो विग्रहा गृहित तत्राह अनुपतिम तत्र ने सिद्धांत भी कहता है पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था जाते है परिप्रश्न ष्टी समास करेंगे तो बहुत जाति हो एक जाति का निर्धारण करने के लिए बहु नाम निर्धारण एक जाति का निर्धारण करेंगे तो डॉक्टर होगा बहुत जाति हो तो विग्रहांतरम गृहित ष्टी समास को ग्रहण करके प्रश्नापति काश्हते जाते विग्रहण लिखा तथा यदि जातेत्र व्यक्ति कृष्य आगे पृतीय प्रश्न में तृतीय पंक्ति में भाष्य में आगे, आगे आएगा ष्टी सामस करेंगे तो अनुचित है ऋष्टी समास नहीं क्यों नहीं स्पष्ट करेंगे अस्मदिग्रह परिग्रह वृत्ति कार्यम उदाहरण पूर्व है हमारे ईष्ट विग्रह समास जाते है परिप्रश्न वो लेने पर वृत्ति कार्य का जो उदाहरण है कठ उदाहरण दिया वो संभव हो जाएगा कठ शब्द से व्यक्ति विशेषत्व अभाव कठ शब्द तो व्यक्ति तो विशेष नहीं है तो जाति के लिए गोत्र चरणी सह वेद अध्ययन करने वेद शाखा को लेकर के वो कठ शब्द जाति है तो जाति अवच्छि कठन ही जाती है यदि जाति है वहा कठ शब्द उदाहरण दिया कथम कथम कठा तो जाति संबंधी प्रश्न होने से तक तो ठीक है जो वृत्तिकार ने कहा काशी का वृत्ति में दिया उदाहरण कठ शब्द से व्यक्ति तो विशेषत्व अभाव ऐसा शंका करता है पूर्वी नाते है परिप्रश्न अस्मिन विग्रह कतम कठ इत्यादि उदाहरण उपन्न जाते इसे विग्रह करेंगे तो कतमः कठ कतमः कठ कौन सा कठ है ये उदाहरण जो दिया गया ये प्रामाणिक होगा षष्टी समास करेंगे तो और आप सिद्धांत जैसे कह तो जातो परिप्रश्न इत जते जातु सत्या बहुत पर प्रश्न बनेगा ठीक है बनेगा उदाहे सत्यां कठ जात तद व्यक्ति बाहुल्यादनतम निर्धारणा प्राएण पद प्रश्ने दंगीकारा न पर उदाहरोधोस्म पक्षे इति परहति जो उदाहरण दिया है कतम कठ जात सप्तमी सामस पक्ष में भी वह दान हो जाएगा बहुल्यत होने पर तद व्यक्ति बहुत निर्धारण कठ व्यक्ति अन्यतम निर्धारण निश्चय करने के अभिप्राय से अभिप्रायासे परिप्रश् डतम से पर तोदाहरोधस्मतपेक्षे नठ जोदाह कतम कठ विरोधन तो ये इस अभिप्रायाहारकर्ता सिद्धांति तठादिजा व्यक्ति बहुत पिछ्रश्न इदोश कठादिजा जातु सत्या व्यक्ति बहुत अभिप्राय परिप्रश्न है इसलिए कोई दोष नहीं है न द्विधा विग्रह गोपो तो जाते है परिप्रश्न भी हो सकता है कथम कथ उदाहरण के अनुसार और जातु परिप्रश्न भी हो सकता है जैसे आपने बताया जाति एक होने पर भी जाति विशिष्ट व्यक्ति बहुत ही द्विधापी विग्रह गोपतो किमित्विश्व तो विग्रह नियम्य तो आपके इष्ट विग्रह जातो परिप्रश्न नियम क्यों करेंगे जाते है परिप्रश्न क्यों नहीं होगा ये नियम क्यों तत्र भाष्य में यदि जाते है परिप्रश्न सात जाते है परिप्रश्न कहेंगे तो रिग आदि जाति बहुत तो नहीं होने से कथमा कतमा रिक इत्यादि में ये सूत्र नहीं लगेगा किंतु वेद में प्रयोग किया गया है प्रामाणिक प्रयोग इसकी सिद्धि के लिए फिर अन्य भारतीय आदि कुछ कहना पड़ेगा सूत्र बनाना पड़ेगा उपसंख्यानम कर्तव्यनम समीप वचनम उसके पास में कहना पड़ेगा यदि जाते है परिप्रश्न कहेंगे ऋगा बहुत नहीं बहुत तो बहु नाम निर्धारण जाते परिप्रश्न बहुत में एक निश्चय करने के लिए जाति संबंधी प्रश्न तो बहुत जाति ही नहीं रिग एक जाती है तो जात यहाँ कथमा कथमा अधिक इत्यादि प्रयोग अप्रामाणिक हो जाएगा वैदिक प्रयोग को अपराणिक नहीं कर सकते इसको सिद्ध करने के लिए फिर उपसंख्यान कर्तव्य उपसंख्यान समीप वचनम कर्तव्य अलग से कहना पड़ेगा उसकी अपेक्षा जा तो परिप्रश्न इसे विग्रह करेंगे तो ये उदाहरण हो जाएगा कर्तव्य विराम है तो तदिष्ट विग्रह परिग्रह यदि पिग्रहश्चे यदिष्टि समाचार करेंगे तुम्हारे इष्ट विग्रह ऋगा प्रत्येक बहुत प्रत्येक जातीय तो बहुत नहीं है वा बहुनाम इत्यादि सूत्रेण कपम उदाह न सिद्धेत उदाहरण सिद्ध नहीं होगा वेद में जो कहा गया है तथा सिद्धि पृथक विधान विधान करना चाहिए उदाहरण है यथा प्रमत्त गीतम प्रमत् न गीतम को मत होकर कुछ बोल दिया उसको उपेक्षा करते छोड़ो वैदिको उदाहरण को प्रमत् गीतम में हाथुम न सकम व्यागे त्यकू न सक्यम प्रमत गीतम यथा त्यज्यते न वैदिक उदाहरण तथा हाथ न सक्यम ऐसे त्याग नहीं कर सकते इसलिए उसकी सिद्धि के लिए या तो सप्तमी समास माने नहीं तो पृथक विधान करना पड़ेगा इसलिए तस्मादादि व्यक्ति रेव अत्र प्रश्न युक्ता रिगादि जातीय के जाती अवच्छिन्न व्यक्ति बहुत से कौन सृग व्यक्ति को वाह का रस कहा गया है किसा व्यक्ति को ऋचा का रस कहा गया है व्यक्ति व्यक्ति अत्र संबंधी प्रश्न है। मंत्र में कतम कथम उदृत विमृष प्रतीक लेकर भगवान भाष्यकार व्याख्या करते हैं विमृष होती विमर्श कृत विचार किया जाता है किथोतरी रीचा विमृश्य विचार क्यों करते हैं विवक्षितम रीगादि स्वरूपमेव आदो उपनिषता लाघात जो रीगादि स्वरूप विवक्षित है उनके साथ पता देना इतने विचार करना लेना पहले आगे कहना क्या जरूरत है जो रीगादि स्वरूप यहाँ विवक्षित है रसपुरुष से कहा गया पहले उनको कथन कर दीजिए लाघ विचार करके आगे कहेंगे उसकी अपेक्षा पहले कह दीजिए विचार की आवश्यकता नहीं इतना शंका विमर्श से ही कृत सती प्रतिवचन उत्तर पपन्ना ऐसा विचार करने पर जो प्रतिवचन उत्तर कथन है यो प्रामाणिक होगा आगे उत्तर है शिष्यभूतया श्रुक्त चोदित सेव आचार्य भूता परिहति श्रुति में प्रश्न हुआ चतुर्थ मंत्र में पंचम मंत्र में उसका उदाहरण हुआ श्रुति स्वयं ऐसे प्रश्न उत्तर करके बताती है स्पष्ट ज्ञान होने के लिए शिष्य भूतया शिष्य रूप से श्रुत्य ने प्रश्न किया सा ही आचार्य भूता आचार्य रूप करके परिहार करती उत्तर देती है वाय गरक प्राण शाम ओम इतक्षरम वाग एव रिक्च। वाग एव, वाग एव, वाग एव वाग वाग से होने से मिथुनम संपन्न होने से कारण है वाघ रिक कार्य कार्य कारण अभेदमान करके कहा वाघ एव रिख प्राण साम सामगान करने के लिए प्राण कारण प्राण से ही गान किया जाता है कार्य काल अभिदमान कर प्राण साम ओम इतरम उदगित और उद्गीत कौन है कतम, कतम उद्गित उदगित ओम इस अक्षर ही उदगित तद मिथुनम ये मिथुन है यद वाक और प्राण वाक है ही प्राण सामो उही रिक और शाम वाक च प्राणस जो युगल जोड़े वही रिख सामुच वही मिथुन है दो मिथुनो नहीं क्योंकि वही मिथुन है वाग वाग से से उसको ही कहा दूसरे शब्द से रिख सामुच्य में से ही कृत्य सती प्रतिवचन उतर उपन्ना वाघे ठीक है नद्य प्रतिवचने घ रिचोर एकवगमानकार से रस वाक्य उपदेश अष्टम व्यान्यत तीन प्रश्न क्या गया था प्रथम प्रश्न का उत्तर हुआ वाघ एवरी आद्य प्रतिवचने वाग एकघिख दोनों एक, एक ही यदि एक हो गया ओंकार को रसतम रसतम वाक्य उपदिष्टम अष्टम ओंकार में जो अष्टमत्व तो आया था रसतम वाक्य के द्वारा उपदिष्ट ये अष्टमत्व तो का व्याघा तो हो जाता है ये पृथ्वी रस इसे लेकर के सामनो उदित रस ऐसा रसा नाम रसोतम का उदगित को रसतम कहा गया अष्टम रस कहा गया और वाच, वाचो वाह रस का वाह का रस है ऋचा रिच, है यदि तो को एक मान लेंगे, तो उदगीता अष्टम नहीं होगा सप्तम हो जाएगा होगी वाघ रिच रेक मात ओंकार रस में रसोतम वाक्य के द्वारा उपदिष्ट जो अष्टमत्व है अष्टमत्वम वाक्य उपदिष्टम अष्टमत्वम पाठ बनाओ रसतम वाक्य उपदिष्टम अष्टमत्व वाक्य उपदिष्ट मष्टमत्व उपदिष्ट मे आगे स्टम लिखना उपदिष्ट मष्टमत्व उपदिष्टम अष्टमत्व जो अष्टमत्व उपदिष्ट है उसका व्याघात तो हो जाएगा इतिहास आह वाघ रिचोवर एक नाष्टम व्याघात वाघ और रिच दोनों होने पर भी अष्टम का जो उपदिष्ट हुआ था अष्टमत्व उपदिष्ट है उसका व्याघा तो नहीं होगा पूर्वस्माद वाक्यांतरत्वाद आपती गुण सिद्ध यह जो वाक्य है पूर्वस्माद वाक्यात वाक्यांतरत्वाद ये तो अन्य वाक्य है अन्य वाक्य में दोनों के एक कहा गया दोनों के एक क्यों कहा गया आप गुण सिद्ध आपती रूप गुण सिद्धि के लिए आगे कहते हैं पूर्व वाक्य में अष्टम कहा गया है अभी कार्य कारण को अभेद मान करके कहते हैं आपत्ति रूप गुण सिद्धि के लिए कहा जाता है यह अन्य वाक्य है और पूरा वाक्य में अष्टम है उसका कोई विरोध नहीं है भिन्न होने पर भी कार्य कारण में अभेद मान करके यहां कहा जाता है इसे उद्घित रूप ओंकार में आपत्ति गुण की सिद्धि के लिए ठीक में कथम पुनः रसोतम वाक्य इधम प्रश्न प्रतिवचन रूप वाक्य विद्यते रसोतम वाक्य पहले आ गया द्वितीय तृतीय मंत्र असोतम वाक्य से प्रश्न प्रतिवचन रूप वाक्य प्रश्न हो गया चतुर्थ प्रतिवचन हो गया पंचम कैसे भिन्न होगा अर्थाद क्या भावात इसमें कोई अधिक अर्थ तो नहीं रहा तत्र ऐसे संक्रांत से उत्तर देते आपती गुण सिद्ध के लिए ही यह प्रश्न ये प्रश्नोत्तर पूर्व हिवाक्य रसकार भूताीरस इत्यादि तस्वीति विदते करने के लिए ये वाक्य प्रश्नोत्तर चतुथ मंत्र तथा गुण विध्य अश वक्यारवाद आप गुण विधान करने के लिए यह प्रश्नोत्तर अन्य वाक्य वक्य है पूर्ववाक्य तक्यवशाष्टम एक वाक्य के कारण अष्टमत्व नहीं होने पर भी कोई दोष नहीं पूर्ववाक्याद अष्टम अविद्ध पूर्व जो वाक्य है यहाँ पुता पृथ्वीरस लेकर के रसा ले इसमें अष्टनत्व का कोई विरुद्ध नहीं है पूर्व वाक्य से इसी वाक्य में नहीं है पूर्व वाक्य ओंकार से अष्टनोत्म जो कहा गया अविरुद्धम तथा कथम रिग आदि जातीय पृष्ठे प्रथम क्या कथना कथन रिक रिग रीक जाति वाले व्यक्ति कौन सा रिक है वाघ कहा गया ये तो प्रश्न किया गया उत्तर देते समय वाघ ही रीख है कथम रिगादि जाति वाले व्यक्ति कौन से सी को वाह का रस कहा गया है ये तो प्रश्न हुआ जाति सम्बद्ध जाति वाले जातीय जातीय का से न जाति विशिष्ट रिग जाति विशिष्ट दिख कौन सा रिग व्यक्ति वाह का रस है ये प्रश्न हुआ और अधिक व्यक्ति का उत्तर नहीं देकर के तो कारण वाह को ही रिक वागे विक इत्यादि प्रतिवचन उचितम से प्रश्न उचित होगा वाह का सार है प्रश्न कौन से रिक व्यक्ति को, को वाह का सार मानेगी वो जाति या सारांगे कहना चाहिए उत्तर होगा तथा विशेष वचन में वह प्रश्नानुसारी व्यक्ति विशेष वचन रिक व्यक्ति विशेष का कथन ही प्रश्न के अनुसारी होता है इत आशंका कौन से कहते हैं प्राणो सामयोनि इति वागे कारण सामी कारण वाक् को ऋक्सा का कारणे ऋका कारण है वाक साम का कारण है प्राणवरीमय कहा जाता है ठीक तन निर्वर्तकवाद वाघ रिच योनि रिका योनि कारण कारणे क्योंकि तन निर्वर्तकवाद संपादकवाद जनकवाद वागे है रिका संपादक जनक है इसलिए कारणे प्राणस्य सामनो हेतु प्राणे शाम का हेतु है बलेंद प्राण रूप प्राण से बल से ही गीति की उत्पत्ति होती है शाम करने के लिए प्राण कारण है तथा इत्यादि न कार्य कारण अवेदोपदेशा ऋग्मात्र मात्र वा प्रतियते कारणत्मक प्रतीयतेघे ऋग सामो प्राण जो कहा गया इत्यादि वाक्य के द्वारा कार्य कारण और अभेद उपदेशा वाक कारण ऋके कार्य उनको अभेद मान करके अभेद उपदेश किया गया और प्राण साम में अभेद कहा गया अभेद मात्रम ऋगमात्र मात्रम वा तत्कारणात्मक प्रतिगति जितने रिक हे ऋग रीक मात्र कार्सार्थ में सौ रिक तत्कारणात्मक वागात्मक है कार्य कारण शत्रु शाम तो मात्रम जितने साम है तब तथ कारणात्मक प्राणात्मक है ये प्रतीत होता है जो वाग है जितने रिक है सो वाग है जितने साम है सो प्राण है तो जो कहा गया था वाह वा रिग रस रिग शब्द से क्या रहना सारा ऋग जाति सारा रिक वाग रूप है ये अभेद लेना सारा रिक वाग रूप है प्राण रूप है तेना पूर्वोत्तरा व्यक्ति अभिवक्ता इसलिए पहले जो प्रश्न है प्रश्न उत्तर जिस विषय का प्रश्न उस विषय का उत्तर होता है उत्तर में जब ये कहा गया है ऋग मात्रम प्राणात्मकम शाम जितने हैं सॉरी यह ठीक नहीं ऋग मात्रम भाग रूपम और प्रा, साम जितने हैं प्रणात्मक यह उत्तर हुआ इस उत्तर से सिद्ध होता है पहले भी जो प्रश्न किया गया था कतना कतना रिक रिक व्यक्ति के अभिप्राय से प्रश्न नहीं था क्योंकि यहाँ कहते रिक क्या है कौन से रिक है तो यहाँ रिक का स्वरूप कहते जितने रिक है सब वाग्रूप है और जितने साम है सब प्राणात्मक है उत्तर है इस उत्तर से तेन पूर्वी व्यक्ति अभिवक्षित पूर्वोत्तर उत्तर प्रश्न में व्यक्ति विभक्षिता नहीं क्योंकि प्रश्न प्रतिवचन और प्रश्न उत्तर एकार्थक होते हैं है एक अर्थ हो तो प्रश्न तो प्रतिवचन हो एकार्थो एक भाव एक तस्मात प्रश्न और उत्तर एकार्थक होते है यहाँ जो कहा गया जितने अधिक है सौभाग्य है जितने सामे है प्राण है ऐसे दोनों कार्य कारणात्मक हुआ होने से पहले भी किस व्यक्ति को वाह कर सके रिक व्यक्ति को वाह कर सकेंगे ये नहीं है रिक क्या है साम क्या है तो कह रिख सब जितने है कारण वाघ रूपये प्राण जितने है न, साम जितने है उसके कारण प्राण रूपये ये प्रश्न है ये प्रश्न उत्तर हुआ अभी फिर आगे शंका है न केव रिग आदि जाते डतमच प्रत्यानुपति यदि रिग है सब हैं और जितने शाम है प्राण है एक तो रिग आदि जाते एक है एक है एकत्वाद डतमच प्रत्यानुपति फिर डतमच कैसे होगा जाति विशिष्ट व्यक्ति बहुत में एक व्यक्ति निर्धारण करने के लिए जातो सत्या जाति अवच्छिन्ना नाम सानिध जाति अवच्छिन्ना बहु नाम निर्धारित रतमच है यह तो सूत्र का अर्थ बताया जाति अवच्छिन्न व्यक्ति बहुत हो एक व्यक्ति निश्चय करने के लिए रतमच अभी कहा था कि अभी हो गया पूरा रिग जितने सब वाग रूप है तो रिक्स जाति संपूर्ण रीग को ले लिया वागरूप है तो यहाँ जाति बहुत नहीं रिग जाति एक ही है। न दी जाती है कि तो अधिक जाति है कि और दतम दत, से प्रति कैसे होगा क्योंकि को ही भाग रूप का कोई एक व्यक्ति को नहीं है व्यक्ति विषय प्रश्न उत्तर नहीं हुआ यदि एक जाति होने पर भी व्यक्ति बहुत है एक व्यक्ति निश्चय करने के लिए दतमच हो सकता है जातु परिप्रश्न विग्रह करके किन्तु एक व्यक्ति का निश्चय नहीं होने से निर्णय नहीं किया गया सब को ही भाग रूप कहा गया उत्तर के अनुसार प्रश्न भी हो गया व्यक्ति विषय का प्रश्न नहीं है यदि व्यक्ति विषय का प्रश्न नहीं है व्यक्ति बाहुल्यात एक निर्धारण करने के लिए प्रश्न हो सकता था यदि व्यक्ति विषय प्रश्न नहीं है सब ऋग जाति को वाघ रूप मानना है तो जाति तो एक है ऋग जाति वाले जितने व्यक्ति सब प्राण भाग रूप एक जाति से जाति अनेक नहीं है फिर वा बहु नाम जाति परिप्रश्न रतन कैसे है डमच प्रयोग होगा रिगा प्रत्यानुपत्ति यहाँ तक तो प्रश्न है उसका आगे उत्तर है तो तत्व जातीविन्ना रिग सा मुद्दिता नाम सन्निधु रिगाथिर एक साथ निर्धारण परिप्रश् तत्प्रयोग तो संभवात यहाँ से उत्तर है यहाँ प्रश्न चिन्ह प्रयोग डत्यानुपत्ति न सेव ऋगा ऋकत्व प्रत्याति प्रश्न है इसके आगे उत्तर तत्व जाती ऋग जाति साम जाति एक तो जाती जाति जाति विशिष्ट जाति विशिष्ट व्यक्ति बहुत ऋग साम उदिता नक्त जाति तीन जाति होगी तत्त जाती ऋग साम उदगिता नाम सन्निध जाति व्यक्तियों के सनिधि होने पर रीगादि रेक निर्धारण एक जाति का निश्चय करने के लिए परिप्रश्न होगा निर्धारणार्थम परिप्रश् तत्पयोग ऋगा दिस प्रत्येकम भेद विवक्ष या ष्टी समास सम में दोष दिया था अभी षष्टी समास में भी संभव कहते तो पहले दोष क्यों दिया था ऋगा प्रत्येक भेद विवक्षया रिगादि में प्रत्येक तो ना विवक्षा करके ष्ठी सामस में दूषण पहले कहा था प्रत्येक में नाना नानी करके व्यक्ति बहुत थे तथा प्रत्येक एक प्रत्येक ऋग के, के उपेत्य उतरीचा षी सामसे तो न किंचित दूस्यती भाव प्रत्येक एक उदित तीन जाति होगी तो रिक साम है, एक एक जाति बहुत जाति एक जाति का निश्चय करने के लिए अभी तो प्रश्न हो जाता है सर, एक प्रत्येक तो जाति शाम एक उदगित एक प्रत्येक में एक, एक, एक, एक, के में एक बहुत तो नहीं माना क्योंकि व्यक्ति विषय प्रश्न नहीं है इसे सच्चे समाज का जाते ही परिप्रश्न तीन जाति हो गये रिक शाम उद्गित उनमें से कौन सी जाति रिक कौन सी जाति को लेना न किंचित दुश्यती अभाव वाचः सामात्मक प्राण से ग्रहणे फलत दर्शेन उक्तमेव व्यक्ति करोती अभी ऋगात्मक वाक जितने दिग् स्व वाघ रूपे जितने सामस्व प्राण रूपी ऋगात्मिका वाक सामात्मक प्राण जो ग्रहण किया उसे क्या फल निष्पन्न हुआ उसको देखाते हुए उक्तमे व्यक्ति स्पष्ट करते भगवान भाष्यकार यथा यथक्रम ऋग सामन प्राणो सर्वासा ऋचा सर्वनावरोध य्रम ऋगाम क्रमशे ऋक् हे वाघ सामहे क्रम ऋगामे वक्मोनिरा ऋ ऋग साम्योवाण्योर्ग्रहण ऋक्प से ऋग्योनिषम शमोनिप्राण वाघ प्राण दुन का ग्रहण करने से सर्वासाम ऋचाम सब ऋचा का ग्रहण हो जाएगा सर्वे साम अवरोध ग्रहण हो जाएगा उसके अंदर ग्रहण हो जाएगा अवरोध रि कि फिर क्या होगा सर्वे कामा तद अवरोधे चाह उसके पहले सर्वाधिक साम अवरोधे च ऋख्याम साध्याम कर्म नवरोध सर्वरिक और साम साध्य कर्म नाम ऋक् साध्य कर्म और साम साध्य कर्म जितने कर्म न अवरोध मकर कर्म नाम अवरोध कृत सर्म का अवरोध संग्रह हो जाएगा तद अवरोधे च सर्व काम अवरुद्धा से हो यदि रिक्षाम साध्य कर्मों का अवरुद्ध हो गया तो सर्वे काम उनके फल काम्य वस्तु काम हो गया अवरुद्ध हो जाएंगे उक्त प्रक्रिया या टीका में सर्व कामाप्ति हेतु ओहकारो विवक्षित आपके गुणों का सिद्ध थी इसे क्या होगा इस प्रक्रिया से इस प्रणाली से सर्व काम हेतु ओहकार सब काम का संग्रह हो गया ग्रहण हो गया सब सबका प्राप्ति प्राप्ति का हेतु हो गया ओंकार विवक्षित आपती गुण क आपति आपति गुण यश्य आपती रूप गुण जिसमें ओंकार वो सिद्ध हो जाएगा आपति गुण वाले ओंकार सर्व काम आपति हेतु तो ये सिद्ध हो जाएगा तृतीय प्रतिवचन है तात्पर्य आह तृतीय उत्तर है ओंकार उद्ग्रत है ओम इतक्षर उद्गित ये उत्तर दिया कतम कतम उद्गित प्रश्न का तृतीय उसका उत्तर दिया ओम दद अक्षर के प्रश्न का उत्तर हुआ तात्पर्य कहते ओम इते तरम उद्गित भक्ति आशंका निवर्त्यते उदित भक्ति भक्ति कहते साम के पांच भक्ति पांच भक्ति के साम पांच है भाग भक्ति के अर्थ भाग पांच भाग वाले साम है एक भाग तृतीय भाग का नाम उद्गित है उद्गित कहेंगे तो ये शंका होगी साम के जो भाग है जिसको भक्ति शब्द से कहते भाग है भजदात से गय करेंगे तो भाव होगा भाव में और स्त्रिया करेंगे तो भक्ति हो जाएगा तो भक्ति भाग अर्थक है शाम के भाग की जो आशंका उसकी निवृत्ति हो जाएगी यहाँ उदगृत शब्द से शाम का जो भाग उदगित उसको नहीं लेना तो उदीत का अवयव ओंकार लेना है ओमि पूर्व जाति गृहित तद्व्यक्ति भक्तिरवान निरसित तद्क्षर विशेष अ पूर्व जाति गृहित उदित जाति पर तद व्यक्ति भक्तिरव तहण पर उसकी व्यक्ति कौन है श्याम का भाग उद्गित ये गृहित है ये शंका होगी शाम के भाग जो उद्गित भाग इसका ही ग्रहण हुआ वही भक्ति कही गई भाग, भाग कहा गया ये शंका होगी इस शंका को निराश करने के लिए यहाँ शाम के भाग उद्गत को नहीं अभी को लेना अभी तु उदीत के अवय ओंकार को लेना के अवय ओंकार को ही उदगित शब्द से कहा गया जो पहले कहा ओम इतरम ये विशेषण इसे स्पष्ट कर दिया ओम अक्षरम ये उदग्रता लेना है तथा चीत तदवय विशेषणा प्रकरण तथा जो तदवय जो उद्गित शब्द श्रुति माया उसका तदवय उद्गी उसका का अवय ओंकार विशेषण दिया तदक्षर उदगित विशेषण उदक्षरम ये विशेष विशेषण भाव कालाय था से प्रकरणे विशेषण अनुसार तदवयलेना उदीतकार अप्रक ओंकार उपासन पारंपरण वाको सर्वसा उदृतया तथत वाक, सर्व काम काम वाक सर्व काम संबंध हुआ। और प्राण सर्व काम संबंध या या वाक प्राण साम वाक प्राण हो गए वाक प्राण है रिक साम के कारण है उनका ग्रहण से सेम री, साध्य कर्म का संग्रह हुआ कर्म संग्रहण से सब कर्म का जितने फल है वो भी ग्रहण हो जाएगा ईसा होने से रिक साध्य साम साध्य कर्म के फल सर्व काम का अवरुद्ध हो जाएगा इसी परंपरा से वाक प्राण हो सर्व काम संबंधात सर्व काम संबंध हुआ उद्गित बाघादी संबंधात उद्गी ओंकार का भी वाक प्राणात्मक वाक प्राणात्मक वागादि संबंधात तथा बाघादी जो सर्व काम संबंधी वाग रूप हुआ वाघ प्राण तद्रूप वागादि संबंधो ओंकार का भी है ओंकार का जो होता है बाघादि से अस्ति सर्व काम संबंध ओंकार का भी सर्व काम संबंध है ये कहा गया है इधानी ओंकार से बाघ द्वारा सर्व काम संबंध हेतुअ आगे दूसरा हेतु तो कहेंगे ओंकार में सर्व काम संबंध उसका हेतु दूसरा भी कहेंगे इसे उपास्य ओंकार है उपासना के लिए ओंकार में एक आप गुण कहा गया और सर्व काम संबंध है सर्व चिंतन करने से उसका फल तो कहेंगे। ओम वा औरंगे ओं महशो वग इंदिरा चर्वाणी ब्रह्मषद महरा ब्रह्म निराको निराकरणमस्तरा मे अस्त तदात्मन य उपनिषत्सु धर्मास्ते मीशन ते मयीशन ओम शा शाति शाति